भगवते नारायणाखिल गुरो भगव संस्थित सागर निपतलोक का समार करणी भूते श्रीमत्क्र कर चरण सरसी पादुके वे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम राम जय जय जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत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 श्री कृष्ण गोविंद अरे मुदार हेनाथ नारायण वासुदेवा वासु गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राधारमण हरिगोविंद जय जय श्रीवंदावन विहरीलाल नमो माधु शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नूपम सेहत तथोपलभ्य नो तो न चादुर्न चति चा अश्वत्त्त्त्त्त्थम सुवूमूलम संगषेन दृढ़ तत पदं तत्परीम यस्ता न निवर्तं भूय तमेव चाध्यम पुष्प प्रपदेयत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी नाराण नूपम से तथोपलभ्य वेदांतों का एक सिद्धांत है व्याम निष्प्रपंचम प्रपंचित अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच जो ब्रह्म है उसका प्रपंचन प्रतिपादन संभव है वेदांत परिभाषा नामक ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थापित किया गया यदि उपनिषद जगत का केवल निषेध करती अर्थात अपवाद ही करती तो क्या आपत्ति प्राप्त होती जगत का अध्यारोप किए बिना केवल अपवाद ही यदि उपनिषदों में उपलब्ध होता तो क्या विसंगति प्राप्त होती यह प्रश्न किया गया उत्तर दिया गया अध्यारोप के बिना ही अपवाद यदि श्रुति कर देती तब जगत वैशेषिकों नैयायिकों के परमाणुओं में अपना स्थान प्राप्त कर लेता वेदांत वेद्य ब्रह्म में न सही आरंभवादी जो नैयायिक वैशेषिक है उनके परमाणुओं में जगत को स्थान मिल जाता जो त्रिगुणमयी प्रकृति है उसमें जगत आश्रय प्राप्त कर लेता अतः जिस ब्रह्म तत्व में जगत का अध्यारोप श्रुति का अभीष्ट है उसी में उसका अपवाद कर देने पर जगत का पूर्ण निरसन हो जाता है अर्थात उसके मिथ्यात्व का निश्चय एक ध्यान रखने की आवश्यकता है केवल अपवाद से काम नहीं चलता जिसमें अध्यारोप उसी में अपवाद चाहिए और अध्यारोप के बिना अपवाद पूर्ण नहीं होता है दूसरी बात पंचदशीकार की दृष्टि से जगत को मिथ्या सिद्ध करने की आवश्यकता क्या है उथली भाषा में चुलबुली भाषा में जगत के पीछे ये वेदांती हाथ धोकर पड़े रहते हैं उसके मिथ्यात्व का प्रतिपादन इनको बहुत ही रुचता है आखिर क्यों इसका उत्तर पंचदशी कारण ने मार्मिक दृष्टि से दिया हमको सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म अद्वितीय चाहिए सदद्वैत चिदाद्वैत आनंदाद्वैत की सिद्धि वेदांतों के माध्यम से चाहिए क्योंकि द्वैत प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है अगर स्तियों का महातात्पर्य भी द्वैत में ही चरितार्थ हो तो स्त्रुतियां अनुवादिका सिद्ध होंगी और अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य असिद्ध है ऐसी स्थिति में अद्वैत श्रुति का प्रतिपाद्य विषय है हमको ब्रह्म कैसा चाहिए ब्रह्म सत्य आनंद है सदद्वैत चिद्वैत और आनंदाद्वैत की सिद्धि हमारा कर्तव्य है सदाद्वैत की सिद्धि तब तक, तक, तक, तक, तक नहीं होगी जब तक अनात्मक प्रपंच के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होगा चिद्वैत की सिद्धि तब तक नहीं होगी जब तक भाष्य जगत के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होगा आनंदाद्वैत की सिद्धि तब तक नहीं होगी जब तक दुख या सुख में हेतुभूत जगत के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होगा अतः हमारे मुख्य प्रयोजन की सिद्धि तब तक संभव नहीं है जब तक जगत का मिथ्यात्व चरितार्थ न हो कल रूपण किया गया था कि दोष श्लोकों के माध्यम से भगवान ने पारमार्थिक सत् ऊर्ध्व उत्कृष्टम ब्रह्म तत्व को सिद्ध किया ऊर्ध्व मूलम जगत का पहला परिचय है जगत का मूल ऊर्ध्व है ऊर्ध का अर्थ यहां पर ऊपर नहीं है उत्कृष्ट है ऊपर करें तो अनात्मक प्रपंच से पारंगत करना चाहिए जैसे मृद को कोई कहे कि ऊर्ज मूल है तो उसका अर्थ होगा इसका उपादान मिट्टी है तो जगत का जो मूल है अधिष्ठानात्मक उपादान है उसकी पारमार्थिकी सत्ता है वही एक मात्र परमार्थ सत्य है परंतु जिस ढंग से जगत का प्रतिपादन किया गया व्यावहारिक धरातल पर उससे जगत की व्यावहारिक सत्ता सिद्ध होती है जगत महाप्रलय के बाद महासर्ग के प्रारंभ में बनता है सर्ग की अवधि पूर्ण होने पर यह विलीन भी होता है जगत का उद्भव और जगत का विलय दोनों शास्त्र है तो जगत में की मध्य में प्रतिष्ठा भी मान्य है या कोई तो लाली भूतानी जायंत आदि श्रुतियों का अनुशीलन करें तो जैसे तरंगमाला का उदय स्थान लय स्थान अतएव विलयस्थान भी अथवा उदय स्थान विलय स्थान अतएव निलय स्थान भी जल सिद्ध होता है तरंग माला की उत्पत्ति जल में होती है उसका विलय जल में होता है उसकी स्थिति भी जल में होती है दूसरे शब्द में तरंग माला के रूप में जल ही स्फुरित होता है या तो ठीक है इसी शैली में पहले दो लोगों के माध्यम से भगवान ने जगत का प्रतिपादन किया अध्यारोप की शैली है यह इसमें व्यावहारिक सत्यत्व का विभ्रम बना रहता है अतः अपवाद की शैली भी अपेक्षित है अपवाद की शैली जब अपनाते हैं तो जगत की सत्ता प्रातिभाषिकी हो जाती है अब तक जगत को व्यावहारिक के रूप में मानो प्रतिपादन किया गया अब प्रातिभाषिक सत्य है यह वास्तव सत्य नहीं है परमार्थ सत्य नहीं है और व्यावहारिक धरातल पर भी सत्य नहीं है बल्कि प्रातिभाषिक दृष्टि से यह सत्य है परमार्थ तत्व के विज्ञान से ही जिसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जिसका अपलाप संभव हो उसको प्रातिभाषिक सत्य कहते हैं या क्या कहते हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता है व्यावहारिक सत्य किसको कहते हैं प्रातिभाषिक सत्य किसको कहते हैं तो सामान्य रूप से धारणा यह है कि प्रातिभाषिक सत्य वह है जिसका किसी व्यावहारिक वस्तु के विज्ञान से भी अपलाप हो जाता है जैसे रज्जु सर्प है तो रज्जु के विज्ञान से उसका अपलाप हो जाता है रज्जु की सत्ता व्यावहारिक धरातल पर सिद्ध है लेकिन अब रज्जु का जो कि व्यावहारिक सत्य वह भी है जिसके विज्ञान से रज सर्प का प्रलाप हुआ उसका मिथ्यात्व सिद्ध करना हो तो परमार्थ सत्य परमात्मा का ही विज्ञान चाहिए जिसकी व्यावहारिकी सत्ता है उसके मिथ्यात्व का निश्चय परमार्थ सत्य विज्ञान से होता है सामान्य नियम यह जिसको हम पारमार्थिक सत कहते हैं उसके मिथ्यात्व का निश्चय किसी व्यावहारिक उपादान अधिष्ठान के विज्ञान से भी हो जाता है जैसे रज्जु सर्प का मिथ्यात्व रज्जु के विज्ञान से हो जाता है लेकिन रज्जु के रस्सी के मिथ्यात्व का निश्चय करना हो तो फिर ब्रह्म तत्व मन की गति होनी चाहिए ब्रह्म तत्व के विज्ञान से ही रज्जु का मिथ्यात्व निश्चित होगा सामान्य दृष्टि यह लेकिन विशेष दृष्टि यह है कि वस्तुता प्रातिभाषिकी जिसकी सत्ता है उसका मिथ्यात्व भी परमार्थ वस्तु के विज्ञान के बिना संभव नहीं है उत्कृष्ट सिद्धांत यही है चाहे जा व्यावहारिक वस्तु हो चाहे प्रातिभाषिक परमार्थ सत्ता ज्ञान हुए बिना पूर्णतः उसका मिथ्यात्व संभव नहीं है तो जगत के संबंध में यहां दो प्रकार के उपादान का विज्ञान आवश्यक उर्धम मूलम जब कहा तो सीधे उर्ध तत्व के रूप में ब्रह्म इसका अर्थ है कि ब्रह्मोपादानक जगत है यह सिद्ध हुआ जगत का उपादान ब्रह्म है बीच की सामग्री का उल्लेख नहीं हुआ तो यहां बात अधूरी रह गई इसलिए जगत के दो उपादान हैं, यह मानने की आवश्यकता है जो परिणामवादी वैष्णव महानुभाव हैं। ब्रह्म का परिणाम जगत को मानते हैं श्री वल्लभाचार्य इत्यादि महानुभाव उनके यहां तो बीच में द्वार के रूप में किसी अन्य उपादान को मानने की आवश्यकता नहीं उनका है उनका सिद्धांत आपातः लाघव घटित है गौरव उनके सिद्धांत में नहीं है एक ही उपादान मानने से काम सद जाता हो तो दो उपादान मानने की क्या आवश्यकता है ब्रह्म ही जगत का उपादान है कोई अन्य नहीं ब्रह्म का ही परिणाम जगत है परंतु फलमुख गौरव को दोष नहीं माना दार्शनिकों ने इसको कहते अगत्या अगर तात्पर्य की सिद्धि ब्रह्म को ही उपादान मानने पर न होती हो तो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व को भी उपादान मानने की आवश्यकता है तात्पर्य की सिद्धि होनी चाहिए तात्पर्य क्या है विशुद्ध तत्व की समुपलब्धि अगर ब्रह्म का जगत परिणाम मानेंगे तो ब्रह्म विशुद्ध रूप से परिलक्षित नहीं होगा ब्रह्म की सिद्धि विशुद्ध रूप से नहीं होगी विशुद्धा द्वैत नाम रख देने पर भी ब्रह्म विशुद्ध नहीं होगा संकेत कर दू या खंडन मंडन की बात नहीं है तथ्य का उत्पादन मात्र है बारह जल्दाचार्य जी बड़ोदरा में थे एक बार हमको बुलाया गया था उसमें हमने कहा था विशुद्धा द्वैत शब्द का प्रयोग उपनिषदों में तीन स्थल पर हुआ तो वो लोग सब चो के उनको पता नहीं था कि तो विशुद्धा द्वैत शब्द का प्रयोग उपनिषद में है बहुत प्रसन्न हुआ मंडलक उपनिषद में दो स्थलों पर विशुद्धा द्वैत शब्द का प्रयोग हुआ है त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में एक स्थल पर विशुद्धा द्वैत शब्द का प्रयोग हुआ है आगे की बात मैंने उनके सामने नहीं कही वह यह है विशुद्धा द्वैत का प्रयोग तो उपनिषदों में तीन स्थानों पर हुआ है लेकिन जगत के मिथ्यात्व का निश्चय किए बिना ब्रह्म विशुद्ध रूप से उपलब्ध नहीं हो सकता यह भी सिद्ध किया गया है जगत को ब्रह्म का विवर्त मानकर विशुद्धाद्वैत की सिद्धि की गई है एक आत्मोपनिषद है चार चार विचित्र वहां पर एक तथ्य प्रकाशित किया गया है आत्मोपनिषद चार चार सत्यत्व जगत भानम संसार्य प्रवर्तकम असत्यवान संसार से निवर्तकम श्री वल्लभाचार महा जगत और संसार दो अलग अलग वस्तु स्वीकार करते हैं उनके अनुयायी इसको अपूर्व मानते हैं कि हमारे आचार्य महोदय ने एक अपूर्व माने अविदित तथ्य को प्रकाशित किया उद्भाषित किया कि जगत अलग है संसार अलग है विवक्षा व साथ हमने वहां कहा था श्री वल्लभा के बीच में कि जगत और संसार का भेद सरस्वती राष्ट्रोपनिषद आत्मोपनिषद आदि में शु है तो साउथ सिद्धांत ही या, है या पृथक तो कोई उद्भावना नहीं है जैसे यह मंत्र मैंने पढ़ा सत्यत्व जगत भानम संसार प्रवर्तकम असत्य भानम तू संसार से निवर्तकम पंचदशी में दो प्रकार के द्वैत का उत्पादन किया गया है ईश्वर सृष्ट द्वैत और जीव सृष्ट द्वैत विभाग पूर्वक बहुत अनुग्रह होता है आचार्यों का मैं आचार्यों की महिमा बता दूं आत्मान छेद विजानी यार अजम अस्मृति अहम स्मृति पुरुष की निक्षण कश्य का मिश शरीर मनुसंजरित वृदाय में कुन सद इसमें से जैसे कोई वाद्य यंत्र तो दे दिया जाए वीणा इत्यादि मृदंग इत्यादि उसमें से कोई पचासो स्वर निकाल ले तो उसकी चमत्कृति मानी जाएगी या नहीं हम जैसे व्यक्तियों के सामने केवल या श्रुति का वचन दे दिया जाए तो विभक्ति आदि के बल पर अर्थ सामान्य रीति से कर सकते हैं। लेकिन इससे चिदाभास की सात अवस्थाओं का वर्णन निकाल लेना लक्षार्थ को निकाल लेना वाचार्थ को निकाल लेना सामान्य बात नहीं तीन सौ से अधिक श्लोकों के माध्यम से कारिकाओं के माध्यम से इस एक उपनिषद के वचन में सन्निहित अगाध भावों को सामने लाके रख दिया इसका नाम है मनन क्या? है? अज्ञान आदि सात अवस्थाओं का वर्णन चिदाभास के सात अवस्थाओं का वर्णन और लक्ष्यार्थ की सिद्धि इसका नाम है मनन आचार्य की आवश्यकता क्यों है इसलिए है कि एक एक वचन में अंतर्निहित कितने भाव हो सकते हैं वो सामान्य दृष्टि से सामान्य व्यक्तियों को नहीं परिलक्षित होते तपोनिष्ठ समाधि निष्ठ परा जिनकी गति है वो उससे वो राग रागनी निकाल सकते हैं, उनके सामने वचन अपने अर्थ को प्रकट कर देते हैं, एक उदाहरण दिया हमने तो पंचदशी कर विद्यानंद स्वामी जी ने कहा कि जगत और संसार ईश्वर शिष्ट जो प्रपंच है द्वैतप प्रपंच उसको जगत मान लीजिए जीव शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है उसको संसार मानिए ईश्वर शिष्ट द्वैतप प्रपंच हमारे बंधन में हेतु नहीं है हमारे द्वारा विरचित जो द्वैतप प्रपंच रूप संसार है वही हमारे बंधन में हेतु है उसका स्वरूप है अहंता ममता रूप अध्यास एक सुगमता हो गई ना आचार्यों की महिमा होती है कि हमको बताया गया कि ईश्वर शिष्ट जो द्वैत है वो हमारे बंधन में हेतु नहीं है उसमें जो अनर्गल मान्यता हमारी है अहमता ममता है या जीव शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है यही हमारे बंधन में हेतु है लेकिन श्री बल्लभा महाभाव ने जीव शिष्ट देवता प्रपंच रूप संसार को मिथ्या माना कहीं तो माना न श्री रामानुजा शर्म आज आपका आग्रह होता है कि वेदांती बहुत विचित्र हैं विश्व में तिल भर वस्तु भी अगर मिथ्या हम अपने मुंह से कह देंगे सिद्ध कर देंगे उसी को दृष्टान्त बनाकर पूरे विश्व को मिथ्या सिद्ध कर देंगे तो न रहे बांस न बने बांसुरी न बने बांसुरी न बने बांसुरी न बजे सिद्ध मत होने दो नहीं तो वेदांत में चतुर होते हैं उस तिल भर किसी एक वस्तु को भी अगर हमने मिथ्या सिद्ध किया तो उसी को दृष्टांत बनाकर संपूर्ण कार्य प्रपंच को ये मिथ्या सिद्ध कर देंगे श्री बल्लभाचार्य जी ने जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच रूप संसार को मिथ्या माना ईश्वर शिष्ट द्वैत प्रपंच रूप जगत को सत्य माना उसका निराकरण पहले सुपनिषद में है सत्यपूर्ण जगत भानम संसार से प्रवर्तकम श्रुति ने सावधान किया अगर संसार का प्रवर्तन आपको खलता है संसार की निवृत्ति अत्यंत की निवृत्ति जिसको भागवत में अत्यंत का प्रलय कहा गया वह अभीष्ट है तो जगत को मिथ्या मानने के लिए अब विवश बिंब के प्रति सत्यप्त बुद्धि है तो आप प्रतिबिंब को मिथ्या सिद्ध करने का साहस करते हैं मुक्की खाएंगे मोटी भाषा आप जगत को सत्य मानते हैं तो संसार सत्य बना ही रहेगा इससे अधिक अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए हर जगह प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन परमाणु युद्ध हो ही जाए तो फिर परमाणु को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है इस कारण अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए क्योंकि शास्त्र है ये सत्यपूर्ण जगत भारम संसार से जीव श्रिष्ट गलत प्रपंच रूप संसार का वारण करना चाहते निवारण करना चाहते निरसन करना चाहते इससे अपना पिंड छुड़ाना चाहते वो संभव नहीं है संसार की प्रवृत्ति अजस्व होती ही रहेगी जब तक जगत में सत्यत्व की बुद्धि है इसकी निवृत्ति चाहते हैं अत्यंत की तो असत्य भवनम तू संसारस्य से जगत को मिथ्या माने बिना संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती उपनिषद है तो हमने संकेत किया कि एक प्रकार के उपादान का वर्णन उर्ध्वम कहकर भगवान ने किया और दूसरे प्रकार के उपादान का वर्णन करने के लिए न रूप मस्य तथोपलब्ध्य नानते न चादुर न संप्रतिष्ठा या वचन भगवान का है इसका अर्थ क्या है हमारे पास दृष्टांत है रजु सर्प मन बंधकार में रस्सी पड़ी हुई है उसमें हमको सर्प का विभ्रम हो गया वो रस्सी हमको सर्प के रूप में उद्भाषित होने लगी प्रतीत होने लगी अब रस्सी का दर्शन तो नहीं हो रहा है सर्प का ही दर्शन हो रहा है यहां दो उपायन है जिसके विज्ञान से प्रतीयमान सर्प का मिथ्यात्व निश्चय होगा वो रज तत्व है वो उपादान तो मानना पड़ेगा रज विज्ञान नयन सर्प राज्यम अरे क्यों डरता है यह सर्प नहीं है या तुरासी तो है नयम सर्प राजियम क्यों डरता है यह सर्प नहीं या तुरास्सी तो है जिसके विज्ञान से सर्प के मिथ्यात्म का निश्चय होता है उसको अधिष्ठानात्मक उपादान मानने की आवश्यकता है लेकिन जिसका परिणाम वो प्रतीयमान सर्प है जिस सर्प का हमको दर्शन हो रहा है परिलक्षित सर्प जिसका परिणाम है वो क्या चीज है वो रस्सी का ज्ञान तो रस्सी के ज्ञान से रस्सी के अज्ञान के सहित उसके कर्म सर्प का निवारण होगा एक विचित्र बात रस्सी का ज्ञान और रस्सी का ज्ञान दोनों रस्सी सापेक्ष है रजु सापेक्ष व्यावहारिक धरातल पर जो ज्ञान और अज्ञान होता है वो सापेक्ष होता है किसका ज्ञान तो रस्सी का ज्ञान तो किसका ज्ञान तो रस्सी का ज्ञान रस्सी ना हो तो रस्सी तो का ज्ञान कैसा और रस्सी न हो तो रस्सी का ज्ञान कैसा इसलिए यहां पर दो उपादान रजु सर्फ कि दो उपादान एक रस्सी और दूसरा क्या है अज्ञान सर्प तो नहीं कहते बोलेंगे रज्जु सर्प रज अधिष्ठानात्मक उपादान है लेकिन रस्सी भी रहे और रस्सी का ज्ञान न होता, रस्सी सर्प धारा बाला भूषित दंडाज रूप में परलक्षित न हो तो रस्सी का अज्ञान बीच में मानना पड़ेगा तो उर्व मूलम कहकर ही भगवान मान हो जाते न रूप मत् तथोप इस प्रकार के वचन का विन्यास न करते तो परिणामवाद सिद्ध होता किसका ब्रह्म परिणामवाद सिद्ध हो जाता उस ब्रह्म परिणामवाद का निरसन करने के लिए भगवान ने न रूप मत्स्य तथोप कहा जगत की प्रातिभाषिकी सत्ता सिद्ध करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा तो क्या अभिप्राय हुआ अभिप्राय यह हुआ कि जगत की मंसा क्या करें परिणामों परिणामोपादान जिसका यह परिणाम है उसका अंकन करें वह ज्ञान है अज्ञान क्या है अनिर्वचनीय जगत का उपादान एक है अधिष्ठानात्मक उपादान एक है परिणामोपादान अधिष्ठानात्मक उपादान को विवर्तोपादान कहते हैं तो जगत का विवर्तोपादान तत्व ब्रह्म तत्व है लेकिन बीच में परिणामोपादान अज्ञान का उल्लेख करना आवश्यक था अज्ञान की जो मीमांसा होगी वही जगत की मीमांसा होगी उपादान उपाध्याय में तादात में चाहिए सादात चाहिए यह संख्यों का आग्रह होता है जो भी कार्य है सर्वथा कारण के अनुरूप हो तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा सर्वथा विपरीत तो हो विलोम हो तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा किसी अंश में सादिश्य चाहिए किसी अंश में साधिश्य नहीं चाहिए तब कार्य कारण भाव बनता है इसका अर्थ है सांख्यों का भी निवेश होता है में कार्यकारिटी चाहिए तो फिर इस दृष्टि से भी सांख्यों को भी शांति प्रदान करने की दृष्टि से बताया गया कि आप तो प्रकृति मानते हो हम उस प्रकृति को अज्ञान मानते हैं उसको माया मानते हैं भगवत पाल शंकराचार्य महाभाव ने महाभारत ने उपनिषदों ने प्रकृति माया अज्ञान को पर्याय वाचक माना है सांख्यों के प्रस्थान से विलक्षण है शब्द तो उनका उनका भी है एक बात समझने योग्य है कोई कोई शब्द कहीं कहीं जाके रूढ़ हो जाता है उसका अर्थ छिप जाता है जैसे आजकल कोई प्रकृति शब्द का उच्चारण करे अब गौरी संप्रदाय में तो प्रकृति प्रकृतिकार्थ स्त्री हो जाता है वो प्रसिद्ध हो गए यही बात क्योंकि प्रकृति और स्त्री की एक रूपता पुराणों में निर्दिष्ट है वो एक पारिभाषिक शब्द हो गया सा... दार्शनिक धरातल पर अगर हम प्रकृति शब्द का उच्चारण करें तो साक्षात अर्थ दूत अर्थ क्या प्राप्त होगा त्रिगुण की सामने अवस्था सांख्यो की प्रकृति लेकिन मूल में प्रकृति का होता उपादान प्रकृति का होता उपादान जिसकी बात भूल गए हम लोग प्रकृति का अर्थ होता उपादान है ब्रह्मसूत्र कार ने इधर ध्यान केंद्रित किया प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टानता यहाँ प्रकृति का अर्थ क्या है प्रकृतिश्च वेदांत वेद ब्रह्म जगत का न केवल निमित्त अपितु प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी है तो प्रकृति शब्द का अर्थ होता है उपादान प्रकृष्ठाकृति जिसकी हो वो प्रकृति उपादान लेकिन प्रकृति शब्द का उच्चारण करने पर उस सांख्यों के यहाँ की प्रकृति ही सामने आ जाती है क्योंकि उनके यहाँ यही उपादान है उन्होंने अपने उपादान को इतना ख्यात किया कि धीरे धीरे ब्रह्म परमाणु ये सब उपादान कारणवादी थे सब तिरोहित से हो गए प्रकृति माने सांख्यों की प्रकृति जगत का उपादान सांख्यों के यहाँ जगत का अभिनत तो उपादान कौन है प्रकृति हमारे यहाँ जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण है ब्रह्म दोनों की एक रूपता है वो भी एक ही तत्व को जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं उसका नाम है प्रकृति हम भी एक ही तत्व को जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं उसका नाम है ब्रह्म इतना है एक जगह हमने कहा वैसे संकेत करते हैं तो सुधाकर जी हमारे गुरु भाई अभी होंगे हमारा पहले से परिचय नहीं था कलकत्ता में सर्वेद शाखा सम्मेलन में पूर्वाची ने कहा कि ईश्वर पर आज प्रवचन आपको करना है शास्त्रार्थ सभा उसमें हमने यह कहा था कि जगत का अभिन्नोपादान कारण संख्यों के मत में त्रिगुणात्मक प्रधान अव्यक्त या प्रकृति है वेदांतियों के मत में ब्रह्म है उससे बहुत शास्त्रार्थ छिड़ गया और सुधाकर जी दाव पेड़ दिखाने लगे अंत में उनको शांत ही होना पड़ा बड़े प्रेम से बहुत प्रेम करते हैं घिरने के बाद का प्रेम बहुत ऊंचा होता है तो ये लोगों को मालूम ही नहीं है प्रायः कि सांख्यो के यहाँ अभिन मित्तोपादान कारण प्रकृति है वेदांतियों के यहाँ पर है प्रश्न उठा कि कार्य कारण में साजात चाहिए या तादात्यापत्ति चाहिए अगर कार्य कारण में कार्यकार नहीं है तो फिर शांख जाएगा इस दृष्टि से विचार करने पर सचमुच में हमारे यहाँ भी कार्य कारण में कार्यकारि है वह ज्ञान को लेकर इस संबंध में नीलकंठ जी ने बहुत विस्तार पूर्वक नरूप नस्त तथोपलब्ध की व्याख्या की है उतनी विस्तृत व्याख्या अन्य टीकाकारों की नहीं है भगवान शंकराचार्य जी तो सूत्र रूप में दृष्टिकोण प्रदान करते है इस श्लोक की टीका विषद रूप में नीलकंठ जी के द्वारा प्राप्त है तो हमने एक संकेत किया अज्ञान अनिर्वचनीय है वेदांतियों न उसको सत्य सकते ना सत्य कह सकते न सद सत्य कह सकते नव कोटि विनिर्मुक्त है कम से कम तीन कोटि विनिर्मुक्त है और बलभु के प्रस्थान की दृष्टि से उनका जो शून्य तत्व चतुष कोटि विनिर्मुक्त है तो हमने अपने ग्रंथों में उपनिषदों को ही करके माया को भी चतुष कोटि विनिर्मुक्त माना और सिद्ध किया भगवान शंकराचार्य ने नव कोटि विनिर्मुक्त माना वो वचन भी मूल उपनिषद में ही है लेकिन भगवत कृपा से हमने जैसे बौद्ध शून्य को चतुष कोटि विनिर्मुक्त मानते हैं, उपनिषदों के वचन उद्धृत करते ही अपने ग्रंथों में हमने चतुष कोटि विनिर्मुक्त माया को या ज्ञान को माना तो माया या ज्ञान जगत का उपादान कारण है परिणामो प्रदान कहें कह सकते हैं तो माया की जो मीमांसा होगी वही जगत की मीमांसा होगी माया अगर ब्रह्म के तुल्य आत्मा के तुल्य कुटस्थ सत्य हो तो माया ही न सिद्ध हो और पुत्र के समान अभाव रूप हो तो जगत की जननी से न हो इसलिए उसको सत असत दोनों से विलक्षण माना जाता है का सत्य झूठ का जुगल का प्रगल पूर्ण माने तुलस दास परिहरा तीन भ्रम सो आपने यहाँ झूठ का अर्थ मिथ्या नहीं है श्री राम कि अर्थ करते समय बहुत भूल कर दी झूठ का अर्थ मिथ्या किया नहीं का सत्य झूठ माने यहाँ सत झूठ भाषण करता मने मिथ्या भाषण करता असत्य कोई कहते है सत्य है कोई कहते हैं असत्य है जुगल प्रगल माने कोई कोई कहते हैं कि सद अत्य है तुलसीदास जी कहते हैं तीनों ब्रह्म है कहू का सत्य झूठ का कोगल पुनः माने तुलस दास परिहरे तीन भ्रम सुन पहचाने इसका मतलब माया न सत्य है न सत्य है न सद है तो जगत को भी न सत न सत न सदसत कह सकते हैं तो जगत की अनिर्वचनीयता को अज्ञान के तुल्य जगत की अनिर्वचनीयता को सिद्ध करने के लिए यह तीसरा श्लोक है अज्ञान को जिस कोटि नाम रखेंगे न ना सत्य न असत न उभयात्मक तो अनिर्वचनीय कोटि में अज्ञान को रखेंगे उसी अनिर्वचनीय कोटि का यह जगत है तब तो कार्य कारण में तदात्मा प्रति की सिद्धि हो गई समय की दृष्टि से मैंने अपने ढंग से शास्त्र सम्मत ढंग से कुछ दूसरे प्रकार से इस श्लोक की संगति को रखा हर हर महादेव